श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ चौंतीस चौदह मार्च अट्ठारह सौ छियासी श्री रामकृष्ण के दर्शन आज चैत्र तृतीया है सोमवार पंद्रह मार्च अट्ठारह सौ छियासी सवेरे सात आठ बजे का समय होगा श्री रामकृष्ण कुछ अच्छे हैं भक्तों के साथ धीरे धीरे कभी इशारे से बातचीत कर रहे हैं पास में नरेंद्र राखाल मास्टर लाटू सीती के गोपाल आदि बैठे हुए हैं भक्त मंडली मौन है पिछली रात की अवस्था सोचकर भक्तों के चेहरे पर विषाद की गंभीरता छाई हुई है सब चुपचाप बैठे हैं श्री रामकृष्ण मास्टर की ओर देखकर भक्तों से क्या देख रहा हूं सुनो सब वे हुए हैं मनुष्य और जिस जिस जीव को मैं देख रहा हूं मानो सब चमड़े के बने हुए हैं उनके भीतर से वे ही हाथ पैर और सिर हिला रहे हैं जैसा एक बार मैंने देखा था मोम का मकान बगीचा रास्ता आदमी बैल सब मोम के सब एक ही चीज के बने हुए थे देखता हूँ वे ही बलि हैं और वे ही बलि देने वाले हैं तथा वे ही बलि का खंभा है यह कहते कहते श्री राम कृष्ण भाव में विभोर हो रहे हैं वे ईश्वर के उस व्यापकता का अनुभव करते हुए कह रहे हैं आहा आहा फिर वही भावावस्था हो गई श्री राम कृष्ण का बाह्य ज्ञान चला जा रहा है भक्तगण किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुपचाप बैठे हुए हैं श्री राम कृष्ण प्रकृतिस्थ होकर कह रहे हैं अब मुझे कोई कष्ट नहीं है बिल्कुल पहले जैसी अवस्था है श्री रामकृष्ण के इस दुख और सुख से अतीत अवस्था को देखकर भक्तों को आश्चर्य हो रहा है लाटू की ओर देखकर कर श्री राम कृष्ण कह रहे हैं यह लाटू है सिर पर हाथ रखे बैठा है मैं देख रहा हूं, वे ही ईश्वर ही सिर पर हाथ रखे बैठे हुए हैं श्री राम कृष्ण भक्तों की ओर देख रहे हैं और स्नेहार्थ हो रहे हैं शिष्य को जिस तरह प्यार किया जाता है उसी तरह वे राखाल और नरेंद्र के प्रति स्नेह भाव दिखला रहे हैं उनके मुख पर हाथ फेर रहे हैं कुछ देर बाद मास्टर से कहते हैं शरीर अगर कुछ दिन और रहता तो बहुत से लोगों में आध्यात्मिकता की जागृति हो जाती इतना कहकर वे चुपचाप हो रहे श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं पर अब यह न होगा अब यह शरीर नहीं रहेगा भक्त सोच रहे हैं कि श्री राम और क्या कहेंगे श्री राम कृष्ण इस शरीर को अब वे ईश्वर न रहने देंगे इसलिए कि मुझे सरल और मूर्ख समझकर कहीं सब लोग घेर न लें और मैं सरल और मूर्ख कहीं सभी को सब कुछ दे न डालूँ कल में लोग तो ध्यान और जब से घृणा करते हैं राखाल सस्ने आप उनसे कहिए जिससे आपका शरीर रहे श्री राम कृष्ण वह ईश्वर की इच्छा नरेंद्र आपकी इच्छा और ईश्वर की इच्छा दोनों एक हो गई है श्री राम कृष्ण कुछ देर चुप हैं, मानो कुछ सोच रहे हैं श्री राम कृष्ण नरेंद्र और राखाल आदि से और कहने से भी क्या होगा अब देखता हूँ एक हो गया है ननद के भय से राधिका ने श्री कृष्ण से कहा तुम हृदय के भीतर रहो जब फिर व्याकुल होकर श्री कृष्ण को उन्होंने देखना चाह ऐसी व्याकुलता कि कलेजे में जैसी बिल्ली खरोच रही हो तब श्री कृष्ण हृदय से बाहर निकले ही नहीं राखाल भक्तों से धीमेश्वर से यह बात इन्होंने श्री गौरांग अवतार के संबंध में कही है